संवेदनाओ के पंख ब्लॉग की एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में सुनिए महान साहित्यकार रविन्द्र टैगोर की कहानी काबुली वाला मेरी पांच बरस की लड़की मिनी से घड़ी भर भी बोले बिना नहीं रहा जाता एक, एक दिन वह सवेरे, सवेरे सवेरे ही, सवेरे ही बोली बाबूजी रामदयाल बाबू जी राम दयाल दरबार है न ना। ना। कहता है? वह कुछ जानता नहीं ना बाबूजी? मेरे कुछ कहने से पहले ही उसने दूसरी बात छेड़ दी देखो बाबूजी, जी भोला कहता है आकाश में हाथी सून से पानी फेंकता है इसी से वर्षा होती है अच्छा बाबूजी, जी भोला झूठ बोलता है न बाबू है न बाबू और फिर वह खेल में लग गई मेरा घर सड़क, सड़क के किनारे है एक दिन, दिन मिनी मेरे कमरे में, में खेल रही थी, रही थी। अचानक, अचानक वह खेल छोड़कर खिड़की के पास दौड़ी गई और, और बड़े जोर से चिल्लाने लगी।, लगी काबुली वाले ओ काबुली वाले कंधे पर मेवो की झोली लटकाए हाथ में अंगूर की पिटारी लिए एक लंबा सा काबुली वाला धीमी चाल से सड़क पर जा रहा था जैसे ही वह मकान की ओर आने लगा, लगा मिनी जान लेकर भीतर भाग गई। उसे डर लगा कि कहीं वह उसे पकड़ न ले जाए उसके, उसके मन में, में यह बात बैठ गई थी, थी, थी कि काबुली वाले, वाले की झोली के अंदर तलाश करने पर उस जैसे और भी दो चार बच्चे मिल सकते हैं। काबुली वाले ने मुस्कुराते हुए मुझे सलाम किया फिर मैंने उससे कुछ सौदा खरीदा वह बोला बाबू साहेब आपकी लड़की कहाँ गई? मैंने मिनी के मन से डर दूर करने के लिए उसे बुलवा लिया काबुली वाले ने झोली से किशमिश और बादाम निकालकर मिनी को देने चाहे पर उसने कुछ न लिया डरकर वह मेरे घुटनों से चिपट गई। काबुली वाले से उसका पहला परिचय इस तरह हुआ कुछ दिन बाद किसी जरूरी काम से मैं बाहर जा रहा था देखा कि मिनी काबुली वाले से खूब बातें कर रही है और काबुली वाला मुस्कुराता हुआ उसकी बातें सुन रहा है मिनी की छोली बादाम किश्मिश से भरी हुई थी मैंने काबुली वाले को अठन्नी देते हुए कहा इसे यहाँ सब क्यों दे दिया अब मत देना फिर मैं बाहर चला गया कुछ देर तक काबुली वाला मिनी से बातें करता रहा जाते समय वह अठन्नी मिनी की झोली में डालता गया जब मैं घर लौटा तो देखा कि मिनी की माँ काबुली से अठन्नी लेने के कारण उस पर खूब गुस्सा काबुली प्रतिदिन आता रहा उसने किशमिश बादाम दे देकर मिनी के छोटे से हृदय पर काफी अधिकार जमा लिया था दोनों में बहुत बहुत, बहुत बातें होती और वे दोनों खूब हंसते रहमत रह काबुली वाले को देखते ही, ही मेरी, मेरी लड़की ही। हस्ती हुए पूछती काबुली वाले ओ काबुली वाले तुम्हारी झोली में क्या है रहमत हसता हुआ कहता हाथी और वह मिनी से कहता तुम ससुराल जाओगी कब जाओगी इस पर उल्टे भर रहमत से पूछती तुम ससुराल कब जाओगे रहमत अपना मोटा घुंसा तान कर कहता हम ससुर को मारेगा इस पर मिनी खूब हसती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 देखा तो अपने रहमत को दो सिपाही बांधे, बांधे लिए जा रहे हैं। रहमत की कुर्ते पर खून के दाग हैं और सिपाही के हाथ में खून से सना हुआ छुरा कुछ सिपाही से और कुछ रहमत के मुंह से सुना कि हमारे पड़ोस में रहने वाले एक आदमी ने रहमत से एक चादर खरीदी उसके कुछ रुपए उस पर बाकी थे जिन्हें देने से उसने इनकार कर दिया था बस इसी पर, इसी पर दोनों में बात बढ़ गई और काबुली वाले ने उसे छुरा मार दिया इतने में काबुली वाले काबुली वाले, वाले कहते हुई मिनी घर से निकल आई रहमत का चेहरा क्षण चार भर के लिए खिल उठा मिनी ने आते ही पूछा तुम ससुराल जाओगे रहमत ने हंसकर कहा हाँ वही तो जा रहा हूँ रहमत को लगा कि मिनी उसके उत्तर ऐसी प्रसन्न नहीं हुई है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 मैं अपने, अपने कमरे में, में बैठा हुआ, हुआ। खर्च का हिसाब लिख रहा था इतने में, में, में रहमत, रहमत सलाम करके, करके एक ओर खड़ा हो गया पहले तो, पहले तो, मैं, तो, उसे तो उसे मैं उसे पहचान, पहचान ही न सका उसके पास न तो झोली थी और न चेहरे पर पहले जैसी खुशी अंत में उसकी ओर ध्यान से देखकर पहचाना कि यह तो रहमत है मैंने पूछा क्यों रहमत? कब आए कल ही शाम को जेल ऐसी छूटा हूँ मैंने उससे मैंने कहा, कहा आज हमारे घर में, में एक जरूरी काम है मैं उसमें, उसमें लगा, लगा, लगा हुआ हूँ आज तुम जाओ, जाओ फिर आना वह उदास होकर जाने लगा दरवाजे के, के पास, पास रुककर बोला।, बोला जरा बच्ची को नहीं देख सकता शायद उसे यही विश्वास था कि मिनी अब भी वैसे ही बच्ची बनी हुई है वह अब भी पहले की तरह, तरह काबुली वाले ओ काबुली वाले, ओ, काबुली वाले चिल्लाती हुई दौड़ी चली आएगी उन दोनों की, की उस पुरानी, पुरानी हंसी और बातचीत में किसी, किसी तरह, की तरह की कोई रुकावट न होगी मैंने, मैंने कहा आज घर में बहुत काम है आज उससे मिलना न हो सकेगा वह कुछ उदास हो गया और सलाम करके दरवाजे से बाहर निकल गया मैं सोच ही रहा था की उसे वापस बुलाऊ इतने में वह स्वयं ही लौट आया और बोला, बोला यह थोड़ा, थोड़ा सा मेवा बच्ची, बच्ची के लिए लाया था उसको, उसको दे दीजिएगा मैंने, मैंने उसे पैसे देने दे चाहे।, चाहे पर उसने, पर उसने, उसने कहा, कहा आपकी बहुत, बहुत, बहुत मेहरबानी है बाबू साहब पैसे रहने दीजिए फिर जरा ठहर कर बोला आपकी जैसी मेरी भी एक बेटी है मैं उसकी याद कर कर के आपकी, आपकी बच्ची, बच्ची के लिए थोड़ा सा मेवा ले आया करता हूँ मैं यहाँ सौदा बेचने नहीं, नहीं आता बाबूजी। उसने, उसने अपने, अपने, कुर्ते अपने कुर्ते की जेब की में हाथ डालकर एक मैला कुचला मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा निकाला और बड़े जतन से उसके चारों तहे खोल कर दोनों हाथों से उसे फैलाकर मेरी मेज पर रख दिया देखा, देखा कि कागज के उस टुकड़े पर, पर एक नन्हे से हाथ के छोटे से, से पंजी की छाप है हाथ, हाथ में थोड़ी सी काली लगाकर कागज पर उसी की, की छाप ले ली गई थी अपनी बेटी की याद को छाछी से लगाकर रहमत हर साल कलकत्ते की गली कोचो में सौदा बेचने के लिए आता है देखकर मेरी आंखें भर आई सब कुछ भूलकर मैंने, मैंने उसी, उसी समय मिनी को, को बाहर बुलाया विवाह की, की पूरी पोशाक, पूरी पोशाक और गहने पहने पेने पेने हुए मिनी शरम से सिकुड़ी हुई मेरे, मेरे, मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर देख रहमत रमन वाला पहले सकपका गया उससे पहले जैसी बातचीत न करते बना बाद में वह हंसते हुए बोला लल्ली सास के घर जा रही हूँ क्या मिनी अब सास का अर्थ समझने लगी थी मारे, मारे शर्म के, के उसका मुंह लाल हो उठा। मिनी के चले जाने पर, पर एक गहरी, गहरी सांस भरकर रहमत, रहमत जमीन पर बैठ गया उसकी, उसकी समझ में यह बात स्पष्ट हो उठी कि उसकी बेटी भी, भी इतने दिनों में बड़ी हो गई होगी इन आठ वर्षों में उसका क्या हुआ होगा कौन जाने वह उसकी याद में खो गया मैंने, मैंने कुछ रुपए निकालकर उसके, उसके हाथ में रख दिए हाँ और कहा रहमत तुम, तुम अपनी बेटी, बेटी के, के पास देश चले जाओ अभी, अभी आप सुन रहे, रहे थे रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी काबुली वाला वाचक स्वर भारती परिमल